वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी उसने अपने स्वामी को साक्षात शीर सागर निवासी विष्णु ही माना वह दिन रात पति के मल मूत्र साप करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे-धीरे नख खींचकर निकालती थी ब्राह्मणी न रात में सोती थी ना दिन में अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखनी सदा इस प्रकार प्रार्थना क्या करती थी प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करे इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें मैं पति के आरोग्य के लिए चंद्रिका देवी को भैंसे का दही और अन्न चलाऊंगी महाभाग गणेशजी दस शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी मेरे पति रोगहीन होकर सोवर्ष जीवे इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा आए वह मास में धूप से पीड़ित हो सायकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पर्दापन किया ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया प्रातः सूर्य दहोने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया ब्राह्मणी सूठ मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसके दोनों दाँत शेषा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया तब उसकी पत्नी कांति माती ने कंगन बेचकर बहुत सा धन खरीदा और चिता बनाकर वह साधु पति के साथ उसमें जा बैठी उसने पति के रोगी शरीर का सीता में जला दिया शरीर त्याग कर भय से ऐसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई उसने वैशाख मास में जो देव मुनि को शरबत पिलाया और उनके दक को शीश पर चढ़ाया था इससे उसको योगी गम में परम पद की प्राप्ति हुई तुमने अंतकाल में वैश्यका चिंतन करते हुए शरीर त्याग दिया था इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो सबको उद्योग में डाला करते हो, तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए भामणी को अनुमति दी थी, उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब दुखों के एक मात्र साधन धर्म विषय के प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों को सर पर � भगवान विष्णु के सरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभाव और कर्मों का कारण तथा भागवत धर्म, व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष वे भगवान विष्णु कैसे हैं उनका क्या लक्षण है उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य है व्यासनव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं महामते मैं आपका किंकर हूं मुझे ये सब बातें बताइए व्यास के इस प्रकार पूछने पर शंक ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का सरूप कैसा है? यह सुनो, भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सत्चित और आनंद यही उनका सरूप है। यह जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधिश्वर और आश्रे के साथ नियत रूप से जिसके वस्तु में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, पालन संघार और पुनरावर्ती तथा नियम आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका का इन सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है, वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु ह सर्व व्यापी परमेश्वर है ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परमहंम कहा है वेद शास्त्र स्मृति प्रार्द इतिहास पांच रात और महाभारत सब विष्णु सरूप हैं विष्णु के ही प्रतिपादक हैं इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं वेद वेद सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता उन्हीं के दिव्य जन्म कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समुसदा मुक्त होते हैं यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है प्राण सरूप है प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ तथा प्राण से ही चेष्टा करता है सबका भूत यह सुत प्राण ही विष्णु है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं व्याद ने पूछा ब्राह्मण जीवों में यह सुत प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है शंक ने कहा व्याद पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्म आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा देवताओं मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्म जी की स्थापना करता हूँ यही तुम सब के स्वामी हैं अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो भगवान की इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करने लगे और कहने लगे मैं युवराज होऊंगा मैं युवराज होऊंगा किसी ने सूर्य को � कुछ लोग मौन ही खड़े रहे आपस में कोई निर्णय होता ना देख कर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले महाविष्णु हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय कर सके अब आप ही निर्णय कीजिए तब भगवान विष्णु ने ब्रह्माण रूपधारी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर उन्हें उठकर खड़ा हो जाएगा वही देवता सबसे श्रेष्ठ है भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा अच्छा ऐसा ही हो तब सबसे पहले देवेश्वर जैन त्रिरात शरीर के पैर से बाहर निकला उसके निकलने से उस शरीर को लोग यद्यपि वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता पीता बोलता सूंघता और देखता हुआ पूरबत है स्थित रहा तत्पश्चात गृह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा किंतु उस समय भी वह शरीर गिरना सका उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले उस शरीर पात नहीं हुआ विराग पुरुषों को सब लोग हस्तहीन लूला कहने लगे इस प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ तदंतर नासिका से अश्वनी कुमार निकले किंतु शरीर नहीं गिर सका केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता कान से उस समय लोग उसे बदहीर कहने लगे परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई तत्पश्चात् से वरुण देव निकले तब लोगों ने यही कहा कि पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता किंतु देवपात नहीं हुआ तदंतर वाक इंद्रियों से उसके स्वामी अग्निदेव निकले उस समय उसे गुंगा कहा गया किंतु शरीर नहीं गिरा फिर अंत क उस दिशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला, तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वता उठा देगा, जीवित कर देगा, वही उराज होगा। ऐ जैन्त ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुहा इंद्रों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में सूर्य ने नेत्रों में दिशाओं ने कानों में वरुण ने जीवां में, में, जीवा में अश्वनीकुमार ने नासिका में अग्निवाहक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रव सबके अंत में प्राण में प्रवेश किया तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चय किया